सहयोग सहय तेजशागेत आयुर्वेदी काठको पर निषद द्वितीय अध्याय द्वितीय बल्ली के अष्टम मंत्र तक कुछ विचार हो गया था आगे नवम मंत्र के लिए अवतरण दे दिया गया था आत्मा एक ही है किंतु जो तो तार्किकों के द्वारा विचलित कराए गए जिसके अंतग्रम विचलित कराया गया है उनको आत्मा अनेक दिखने लग जाएगा वो भ्रम में न पड़े इसके लिए मंत्र आगे बोलने वाला है टीका में कहा था सांख्यो का एक कार्य है माने आत्मा अनेक है ये सिद्ध करते हैं। कार्य का है सिद्ध करने वाले हैं। आत्मा अनेक है जन्म मरण करना प्रतिनियम अयुगत प्रवृत्य पुरुष बहुत सिद्धम त्रैगुण विपर्या ऐसा कार्य है उनकी जन्म और मरण की जो व्यवस्था है अगर एक ही आत्मा हो तो एक के पैदा होने पर सबको पैदा होना चाहिए और एक के मरने पर सब मरना चाहिए जन्म मरना व्यवस्था किंतु तो एक मरने से सब नहीं मरते इसे क्या होगा पुरुष दूसरा है प्रतिनियम आप इंद्रियों के जो अलग अलग है एक आंख वाला है एक अंधा है एक को दिखता है एक को नहीं दिखता है किसी का हाथ है किसी का नहीं है तो प्रत्येक इंद्रियों का एक अपना नियम होने से भी अनेक अनेक आत्माएं सिद्ध होता है जन्म करना प्रतिनियम अवगपत तो प्रवृत्त एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है किसी की भी यह सब को लेकर के हेतु देकर कहा पुरुष बहुत सिद्धम तीसरी बात त्रैगुण विपरीत कोई शत्रुगुणी है कोई रजुगुणी है कोई तमुगुणी है इससे भी आत्मा अनेक सिद्ध होता है आत्मा इत्यादि ये नानात्मा त्मा अनेक आत्मा व्यवस्थित है ऐसे सांख्यो का कहना है वो पुरुष शब्द से बोलते हैं अनेक हैं है तार्किक बुद्धि विरोधात इसी प्रकार से अन्य तार्किक भी आत्मा को अनेक मानते हैं जितने भी तार्किक लोग हैं आत्मा भेद मानते हैं उनके विरोध होने से सर्वपुरवर्ती एक एवं आत्मा इत न चित्त स्थैर्य सारे शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा है जो कहा यह चित्त स्थिरता नहीं दे ये बात संभव ऐसे करके सिद्धांत बोलते हैं जो जन्म कर आदि हेतु दे करके पुरुष बहुत सिद्धम जो कहा था क्या उपाधि को लेकर के आत्मा को बहुत माना या निरुपाधिक अवस्था में आत्मा को भेद माना कहते पहले मानोगे हम सिद्ध साधन दोष देंगे हम भी मानते है उपाधि को लेकर के आत्मा भेद है जैसे घट आदि को लेकर के आकाश का भेद है औपाधिक भेद तो मानते ही हम सिद्ध साधन जो हम पहले से मान बैठे हैं उसको तुम अनुमान से सिद्ध करना चाह रहे है, सिद्ध साधन दोष लग जाता है सिद्ध साधन स्वाभाविक भेद साधन है जब अनेक स्वाभाविक भेद सिद्ध करोगे तो हेतु होगा किंतु साध्य नहीं मिलेगा भेद सिद्ध नहीं कर पाओगे स्वाभाविक भेद होता ही नहीं एक ही है एक ही है यही दिखाने के लिए आरंभ करते हैं करके कहा टिप्पणी कार ने अर्थ खोल दिया था पूरा ये कारिका के पूरे के पूरे अर्थ खोल दिया था तो में कहा था अनेक तार्किक को बुद्ध विचालंत करना तार्किक एक नहीं अनेक हैं वैशेषिक तार्किक है नैयायिकार्किक है मीमांसक तार्किक हैं और योगी तार्किक है सांख्य भी तार्किक है जो आस्तिक में आए हुए सर सड़ दर्शन में पांच दर्शन तार्किक है सब आत्मभेद मानने वाले हैं सब एक ही वेदांत आत्मा को अभेद मानता है बाकी सब पांच दर्शन जो हैं आत्मा को भेद मानने वाले है। ना तो में तो हैं नास्तिक दर्शन की तो बात ही जा दो आस्तिक दर्शन ऐसा है तो अनेक हैं तार्किक एक नहीं आत्मभेद सिद्ध करने के लिए बैठने वाले बहुत सारे हैं अनेक जो तार्किक है उनकी जो बुद्धि है उनकी जो कुबुद्धि है उनके द्वारा जो विचलित अंधकरण वाला व्यक्ति होगा उसको क्या होगा प्रमाण प्रमाण प्रमाण से सिद्ध है प्रमाण से सिद्ध है और अनुभव से भी सिद्ध है सुसूप में कोई आत्मभेद सिद्ध नहीं कर सकता ये जागृत स्वप्न में उपाधि के कारण से आत्मभेद सिद्ध होता है हम तुरी अवस्था में समाधि में न जाए सुसुप्ति को देखे वहां जरा आत्मभेद करके दिखाए कोई प्रमाण से उपपन्न नहीं है ये आत्मभेद सिद्ध करना श्रुति प्रमाण है प्रमाण अनुपन्नम प्रमाण उपन्नम आत्मेक विज्ञानम अहम अहम् स्वी जो जीवात्मा परमात्मा की एक एकता रूपे विज्ञान है प्रमाण से सिद्ध होने पर भी प्राप्त है सिद्ध है होने पर भी असकृत उच्च मानम ने बहुत बार कहा है सदैव सम्मेदम अग्रे आशीत एक इत्यादि बहुत सारे और सारी स्तृति है बुद्धि नाम जो सरल बुद्धि वाले विचलित हो सकते हैं सरल बुद्धि वाले हैं कार्किों के चक्कर में आ सकते हैं चेतसी न आधी थे सरल बुद्धि वाले के उसमें आ नहीं सकते हैं वो जैसा बोले वैसे ही हो सकता है बुद्धि हो जाएगा स्थापित करना मुश्किल तब प्रतिपादन आदरवती उस आत्मिक आत्म को प्रतिपादन करने में जो आदर देने वाली श्रुति है पुनर् पुनरा श्रुति बार बार यही बात बोलती है श्रुति कहते हैं मंत्र है अग्निर्यथ को भुवन प्रविष्टो प्रतिरूपो प्रतिरूपो प्रतिरूपो प्रतिरूपो प्रतिरूपो एकस्तथा एकस्तथा प्रविष्टो प्रविष्टो थको भुवन प्रविष्ट रुपम रुपम प्रतिरूपो प्रतिरूपो दृष्टांत देते हैं देखो अग्नि एक ही होती है अग्नि अनेक नहीं अग्नि का स्वरूप प्रत्यक्ष करना मुश्किल है ईंधनारूढ़ अवस्था में अग्नि प्रत्यक्ष होता है ईंधन के बिना अग्नि कोई दिखा नहीं सकता किंतु अग्नि है कि अग्नि एक ही है अनेक नहीं है किंतु जितने ईंधन होंगे उतनी अग्नि दिखाई पड़ती है अग्नि यथा को अग्नि भुवनम इस श्लोक में प्रविष्ट जो अग्नि है जो अग्नि है कैसा अग्नि है रूपम रूपम प्रतिरूपम जितने वहां पर ईंधन होंगे जितने लंबी चौड़ी लकड़ियां होंगी गोल लकड़ी होगी जैसे जैसे ईंधन होंगे उतना ही रूप देगा अग्नि गोल दिखाई पड़ेगा लंबा दिखाई पड़ेगा केड़ा मेढ़ा दिखाई देगा अग्नि का स्वरूप वो नहीं है वो उपाधि के स्वरूप है ईंधन के स्वरूप के कारण से अग्नि अनेक रूप में दिखाई पड़ती है अपना रूप अग्नि का एक ही है यार उपाधि सब इंधनों को हटा करके विचार करना अग्नि एक है, है एक ही होती है ऐसे दृष्टांत एक दृष्टांत है अग्नि यथा एक है अग्नि भुवन प्रविष्टा अग्नि इस भुवन में श्लोक में प्रविष्ट जो अग्नि है वह अग्नि रूपम रूपम प्रतिरूपो ब प्रतिरूप हो गया अनेक रूप हो गया ईंधन अनेक प्रकार के ईंधन के कारण अनेक प्रकार अग्नि का शुरू दिखाई हो जाना दिखाई पड़ता है एक तथा सर्वभूतांतरात्मा इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा ये एक ही है प्राणीमात्र में रहने वाला आत्मा एक ही आत्मा है रूपम रूपम प्रतिरूपो बिश्च प्रत्येक रूप मनुष्य आदि जो आकृति को लेकर के अनेक आत्मा दिख रहा है वास्तव में ये आकृति को हटाकर देखना तो आत्मभेद कोई करने सकता या आकृति को लेकर हम आत्मभेद मान रहे हैं उपाधि है। जैसे अग्नि तत्त तत उपाधि के कारण अनेक रूप में दिखाई दे रही थी इसी प्रकार आत्मा भी इन उपाधियों के कारण से आत्मभेद है आप अपने अनुभव करें सुसुप्ति में आत्मभेद आप शुद्ध नहीं कर सकते ये जागृत स्वप्न में उपाधि खड़ी हो जाती है तो आत्मा का भेद दिखाई पड़ता है जब सुषुप्ति अवस्था में भी भेद सिद्ध नहीं कर सकते उस पूरी अवस्था में कहा से भेद सिद्ध होगा आत्मा भेद होना संभव नहीं तो कहा एक तथा सर्वभूतांतरात्मा जैसे अग्नि का दृष्टान्त दिया उसी प्रकार सभी प्राणियों के अंतरात्मा जो है जिसमें सारे प्राणी कल्पित है आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूप रूपम रूपम प्रतिरूप अब वे भाव समाज दिखाया प्रतिरूप प्रत्येक प्रतिरूप हो गया अनेक रूप हो गया आत्मा बाहिष्य बाहर भी है कहते देखो ये तत्त रूप होना और बाहर भी होना कैसे है देखो एक रसी पड़ी हुई होती है हम अज्ञान के कारण उसमें अनेक कल्पना कर जाते हैं एक व्यक्ति बोलता है सर्प है दूसरा बोलता है जलधारा है तीसरा बोलेगा भूषित्र है चौथा बोलेगा माला है चौथा बोल बोला, ये बोलेगा झगड़ा करेंगे आपस सारा रूप कौन हुआ रिष्ठानी उन रूपों को दिखाई दे रही है रूपम रूपम को गई है और वह उनसे बाहर भी है रसी माने वो हुए ही नहीं वस्तु ही नहीं है क्या वो होना है वास्तव में रसी बाहर है उनसे बाहर है मतलब कुछ हुआ नहीं ये विव्रत है कोई ऋषि बिगड़ करके साधि बना तो है नहीं परिणाम तो है है वेदांत में गीता के नवम अध्याय में भगवान ने कहा राज विद्या राज वही बताऊंगा करके कहा वहाँ दो श्लोक इतने मार्मिक श्लोक है मैयातम सर्व जगदअपगक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूता न चहम तस्वस्थित न मस्थानी भूतानी पश्च में योग भूतभृ चूतस्तो मूत भाव ये विव्रतवाद के लिए श्लोक राज विद्या राज हुई है योग में है माया मया तत्विदम्बेश सारा ये जगत मेरे से व्याप्त है कल्पित पदार्थ जितने भी जगत में क्या वस्तु है हैं। वो किसे अधिष्ठान से व्याप्त होता है सोने के बने हुए जितने भी ये होंगे हाँ आभूषण होंगे और सोने से व्याप्त होता है मिट्टी से बने जितने पात्र होंगे मिट्टी से व्याप्त होता है ठीक इस प्रकार आत्मा में बने हैं सोना बिगड़ करके जेवर में बना हुआ है है सोना बुद्धि बन जाती जेवर बुद्धि बस वो बिगड़ना नहीं होता बिबरत वैसे है आत्मा जगत दिख रहा है मया तदम इदम सर्वम जगत अभ्यक्त मूर्तिना मैं अव्यक्त मूर्ति जो आत्मा हूं मेरे से सारा संसार व्याप्त है सराचल तो जगत व्याप्त है मेरे में कल्पित जगत बोलना चाहते है मत्स्थानी सर्वभूतानी आगे बोलते हैं संपूर्ण जितने भी भूत है भवंती भूतानी होने वाले पदार्थ जितने मेरे में है जैसे रस्सी में हम सर्पादि की कल्पना करते हैं सर्प है कि सर्प में रस्सी है रस्सी में सर्प यही मानना पड़ता है मत्स्थानी सर्वभूतानी मेरे में स्थित है सारे भूत न चाहम ते सब स्थित मैं उनमें नहीं हूं ऐसा कहा पहले इसमें कहा मेरे हैं। हैं। में भूत है दूसरे स्लोक बोलते हैं नचमत्थानी भूतानी पश्चिम युग है सर मेरे में कोई भूत आए नहीं अब भी विरोधी बात पूर्व श्लोकों का मतस्थानी सर्वभूतानी उसी प्रकार अब बोल बोलते नचमत्थान भूतहानी मतलब वह वस्तु है ही नहीं क्या रसी में रहना है साप आदि भूत नाम की वस्तु ही नहीं मेरे में कहा रहेंगे यह है विभत् नचमत्थान भूतानी पश्चिम युग में स्वरंग कल्पित काल में मेरे में है तो वास्तव में मेरे में भूत है ही नहीं भूत ही नहीं है कहां से होना कल्पित पदार्थ की सत्ता ही नहीं तो कहाँ से मेरे में होंगे भूत न चमस्थान भूत आने पश्चिम ऐश्वर्म ऐश्वर्य को तो देखो भूत अभृत नूतस्तः संप्रोत भूतों को धार भरण पोषण करने वाला मैं हूं माने कल्पित पदार्थों को भरण पोषण करने वाला अधिष्ठान ही होता है ऋषि होगी तो सर्व में सत्ता दिखाई दे भूत भूतभृ नूतस्त में भूत में स्थित नहीं हूं महात्मा भूत भावना इत्यादि भगवान ने कहा है वैसे यहां भी है एकस्त था सर्व भूतान रूपम रूपम प्रतिरूप जैसे अग्नि एक ही अग्नि है देखो उपाधि हटा करके देखना ईंधन में देखने पर अनेक अग्नि के गोल दिखाई पड़े कहीं लंबी दिखाई पड़े कहीं टेढ़ी कहीं कुछ भी ऊंची ऊंची लपेटे जो भी दिखाई दे रही है आपको अग्नि की किन्तु उन इंधनों को हटाओ खाली अग्नि का कहीं कितना होगा वह अग्नि भेद नहीं कर सकता कोई भी नहीं कर सकता कोई भी ईंधन के बिना अग्नि के भेद कर नहीं सकता है अग्नि एक ही अग्नि है जैसे इस भुवन में प्रविष्ट हुआ अग्नि अनेक रूप हो जाता है किससे तत्त रूपों के कारण तत्त उपाधि के कारण तत्त ईंधनों के कारण अग्नि रूप में अग्नि दिखाई पड़ती है ठीक इसी प्रकार ये सारे उपाधि आत्मा की आत्मा भेद कराने वाली उपाधि है उपाधि के कारण से आत्मा में भेद दिख रहा है तो विचार से जरा इन उपाधियों को हटाया जाए तो आत्मा में भेद दर्शन संभव नहीं आत्मा है आत्मा उपाधि से अछूत है उपाधि वास्तव में है ही नहीं कल्पित है क्या आत्मा में रहना इसलिए कहा बहिश्चर बोला आत्मा इन उपाधियों से बाहरी है वास्तव में ये तो जगत कल्पना काल में आत्मा के उपाधि माना जाए वास्तव में जगत है ही नहीं तो कहा से ये आत्मा में रहेंगे वो तो बाहर ही है ऐसा बता रहे भाष्य देखें अग्निर्यथा एक है व प्रकाश आत्मा अग्नि का स्वरूप प्रकाश रूप है ये कोयला कोयला को अग्नि नहीं बोलते वो तो ईंधन है वो तो प्रकाश स्वरूप है अग्नि अग्नि प्रकाश का पुंज को अग्नि बोलते हैं प्रकाश कुंज है वो आत्मा बनी स्वरूप अग्निर्यथा जैसे प्रकार अग्नि एक है प्रकाश आत्मा प्रकाश रूप ऐसा होता हुआ भुवनम भवंती अश्विन भूतानी तो भुवनम जिसमें लोग होते हैं प्राणी होते हैं उसमें भुवन का पृथ्वी में अग्नि का स्थान पृथ्वी है भवंती भुवनम भुवन शब्द बनाया ये विग्रह दिया भवंती अश्विन भूतानी जिसमें लोग होते हैं प्राणी होते हैं भूत पैदा होते हैं उसको भुवन बोला जाता है गुणादि सूत्र है भुवन बनाने के लिए भू सुू ऐसा सूत्र आता है तो वहां रंजे क्वीन सूत्र से क्वीन प्रत्यय हुआ क्यों प्रत्यय हुआ क्यों क्यों का यु यू को आना बनेगा भुवना की तो होने के कारण गुण नहीं हो पाया होकर के भुवन है। भोवना बनाने के लिए पाणीनीय सूत्र ल्यूट प्रत्यय होता है कोई भोरा तो होता है लुट और क्यून में भेद है्यून प्रत्यय भूवना शोधन भू शोधी ऐसा ऐसा सूत्र आता है पूर्व में सूत्र सूत्र आता आता है आता है है ऐसा उससे बना हुआ तो भगवान भूबन शब्दी अधिकारण अर्थक दिखाया जिसमें भूत होते हैं होने वाले जो होते हैं उसको भूवन मानी पृथ्वी अग्नि पृथ्वी दिखाई पड़े एक अयम लोक ये जो लोक है ये भूवन है तम इम प्रविष्टो अनुप्रविष्ट उस इस भूवन में प्रविष्ट जो अग्नि है माने यह धरती पर प्रविष्ट अग्नि धरती माने लोहा जहां जहाँ गंध मिले पृथ्वी हो वहां प्रविष्ट जो अग्नि है रूपम रूपम प्रति दारुवादी दाह्य भेदम प्रति काष्टि जो दाह्य पदार्थ भिन्न भिन्न है इसलिए अग्नि का रूप भिन्न भिन्न दिखाई देता है लंबी लकड़ी होगी तो आपकी अग्नि लंबी सी दिखाई देगी और टेढ़ी होगी टेढ़ी बेड़ी लकड़ी में अग्नि में टेढ़ी बेढ़ी दिखाई देती है अग्नि भेद दिखाई पड़ता है उन उपाधि के भेद से उपाधि काष्ट आदि है प्रतिरूप तूपान दाह्य भेदे न बहुविदो बेह आदि जो दाह्य पदार्थों के भेद से दाहक अग्नि में भेद दिखाई दे रहा है अग्नि का भेद है दाह्य पदार्थ वह वस्तु जैसे जैसे आकृति में होंगे वो उसी में अगले दिखाई दे रही है अग्नि एक ही है अनेक नहीं है उपाधि से भिन्न दिखाई पड़ती है ठीक इस प्रकार यह आत्मा भी ऐसा ही है जो तार्किक लोग कहते हैं आत्मा वास्तविक वेद मानते हैं वो वेदांति वास्तविक भेद आत्मा औपाधिक वेद मानते हैं वास्तविक भेद नहीं मानते एक तथा सर्वभूतांतर आत्मा सर्वेशा भूतान अंतरात्मा सर्वभूतांतरात्मा संपूर्ण प्राणियों के जो अंतरात्मा है ये स्वरूप है ये जो आत्मा स्वरूप है वह है सर्वेशां भूता अभ्यंतर है सब सबको चलते चलते सबसे भीतर जो होगा हमारा स्वरूप होगा बाकी उसके बाहर में बुद्धि है उसके बाहर मन है उसके बाहर इंद्रिया उसके बाहर शरीर उसके बाहर बाहर का विषय सबसे भीतर आत्मा सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों के भीतर में रहने वाला छिपा हुआ आत्मा है अति सूक्ष्म आत्मा अति सूक्ष्म है अति सूक्ष्म दारुआदि शिव सर्वदेह प्रति प्रविष्ट <clears throat> क्योंकि जैसे काष्ठादि में अग्नि प्रविष्ट है उसी प्रकार संपूर्ण शरीरों में प्रविष्ट जो आत्मा है दारु आदि दृष्टांत दिया जैसे काष्ठादि में प्रविष्ट अग्नि है उसी प्रकार सर्वदेह प्रति प्रविष्ट सारे शरीर में प्रविष्ट है ऐसा आत्मा प्रतिरूपो बबुवा जैसी जैसी उपाधि का रूप ऐसे वैसे आत्मा का आत्मा देने लग गया इसलिए आत्माभेद मानने मानने लगे लोग का बहुबा और बाहर भी है बाहर माने स्वे नभिकृत वास्तव में वहां वो, कुछ हुआ ही नहीं है ये परिणामवाद नहीं है विवर्तवाद है रसी में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं किन्तु रसी वास्तव में रसी की रसी रहती है यहां भी आत्मा में विक्रिया नहीं है कि भूत बनता ही नहीं आत्मा वास्तव में केवल हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है स्वेण अविकृत रूपेण आकाश और जैसे आकाश उसी प्रकार अपने रूप में आत्मा होता है भूत रूप बनता ही नहीं वास्तव में औपाधिक दिखाई पड़ता है उपाधि के कारण टीका में कहते हैं प्रतिरूप उपाधि सदृश चतुष्कोणादि धर्म के ही दारू दारू माने का दारूणी उस दारु में लकड़ी का ऐसा है ये प्रतिरूप उपाधि जैसा उपाधि का स्वरूप वैसे दिखाई पड़ना अग्नि ने प्रतिरूप हो जाना उपाधि सदृश जैसे जैसे उपाधि होगी चतुष्कोणादि चौकोर काष्ट होगा तो अग्नि भी चौकोर दिखाई देगा जलते समय दिखाई देगी और टेढ़ी बेड़ी लकड़ी होगी तो अग्नि भी टेढी मेड़े दिख रहा है यही है प्रतिरूप जैसा हो वैसे दिख रहा उपाधि सदृश चतुष्कोणी तो धर्म के ही दारूष्को तो धर्म वाला कौन है दारू का लक्ष्य थे असल में चतुष्कोणादि तो आकार वाले काष्ठ है वहां किन्तु उसके साथ उपाधि के संपर्क होने से आत्मा वैसे दिख रहा है तदरूप उसी रूप में दिखाई दे रहा आत्मा इसलिए जैसे ये अनेक लगती है आपको उपाधि के कारण वैसे आत्मा भी अनेकता है वास्तव में आत्मा है वही एक ही है ये बताया आगे आगे मंत्र है दूसरा दृष्टांत देते हैं वायुर्यथको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा वायुको भुवन प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो वो एक वायु वायु एक ही है किंतु जितने शरीरों में प्रविष्ट होगा भिन्न भिन्न वायु यहाँ के प्राण वायु अलग वो अलग वो अलग वो अलग वायु अलग अलग वायु एक होने पर भी यथा एक ही है वायु वायु का ये उपाधि को हटाओ तो वायु को आप वेत नहीं कर सकते इन उपाधियों के कारण ये वायु वाला वो वायु वाला इसकी प्राण वायु चली गई, इसकी वायु है ऐसा मानते हैं उपाधि यथा एक वायु भुवनम प्रविष्ट हो वायु इस भुवन में माने भुवन में शरीर में प्रविष्ट जो वायु है यहाँ शरीर में प्रविष्ट जो वायु है यह वायु रूपम रूपम प्रतिरूप जैसे जैसे शरीरों का आकृति उसी प्रकार से कोई मनुष्य रूप में दिखाई दे रहा है कोई पशु रूप में दिखाई दे रहा है अनेक हो गया भाई दिख रहा है शरीरों के कारण से ठीक इसी प्रकार एकमा श्ट रूपम रूपम प्रतिरूपम इसी प्रकार उन, सब प्राणी मात्र के सब भूत मात्र के भवंत भूतानी जो होने वाले जनिमत पदार्थ जितने भी है सबके अंतरात्मा जो एक है एक ही है जैसे जैसे उपाधि है उसी प्रकार अनेक लोग दिख रहा है उपाधि के कारण से अनेक दिख रहा है वास्तव में आत्मा दिख रहा है और वह उपाधियों से अतिरिक्त है आत्मा ये बोलते हैं। भाष्य में कहते हैं वायुर्था एक इत्यादि ये समान पूर्व मंत्र के समान ही है प्राणात्मना तेसु अनुप्रविष्ट है या भुवन में प्रविष्ट प्राणादि रूप से शरीर आदमी प्रविष्ट जुवायु है भिन्न भिन्न दिख रहा है वायु वायु एक ही है प्राणात्मना प्राण रूपेणा प्राण रूप से अनुप्रविष्टो वायु देह में प्रविष्ट जुवायु है तत्त शरीरों में प्रविष्ट वायु रूपम रूपम प्रतिरूप पशु शरीर पशु जैसा होकर दिख रहा है मनुष्य शरीर में मनुष्य रूप में दिख रहा है जैसे जैसे रूप होगा वैसे दिख रहा है प्रतिरूप हो गया वायु स समान ये बात सब समान है पूर्व मंत्र के साथ समान है कहा कि ये एक नंबर है बबुवा समानम इति लिखित पुस्तक पाठ है इस लिखित पुस्तक में बबुवा क्या आगे समानम पाठ है या इति पाठ नहीं है लिखित पुस्तक में बबुवा इति ऐसा इति नहीं है ऐसा कहा ठीक है कहते हैं परमात्मा दुखी सब दुखा अभिन्नता तथा दुखी अभिन्नवाद लोगों को एक अनुमान देता है परमात्मा तो जब परमात्मा एक ही है तब तो संसार दुख से युक्त तो हो जाएगा पूर्ववादी जो आत्मभेद मानने वाले कहते हैं परमात्मा जब आप एक ही मानते हैं वेदांति लोग अब तो आत्मा को एक मानते हैं तो उसके दिन परमात्मा दुखी संसार होगा क्यों परमात्मा दुखी अनुमान है परमात्मा ये पक्ष है दुखी से दुखित्व साध्य है परमात्मा दुखी होगा क्यों दुखी अभिन्न जो तो दुखी जीवात्मा है उसे अभिन्न सभी में एक ही आत्मा बता दी आपने उसे अभिन्न है दुखी से अभिन्न होने से वो भी दुखी होगा यह दुखी अभिन्न अथवा दुखा अभिन्न सब सर्वरूप आत्मा है एक ही आत्मा सर्वरूप है तो दुख भी आत्मा ही होगा तो दुख से अभिन्न होने से आत्मा दुखी परमात्मा दुखी है संसारी है यही कह सकता लोकमत जैसे लोक में, जैसे यहाँ संसार में दिखाई पड़ता है सब दुखी दिखाई पड़ते हैं वैसे परमात्मा भी दुखी है ऐसा अनुमान है इस अनुमान को खंडन करने के लिए आगे मंत्र देना चाह रहे हैं या पूर्वादि ऐसा अनुमान करके परमात्मा को वेदांत योग के आक्षेप करना चाहते हैं आपके पद में परमात्मा संसारी हो जाएगा एक मान्य पर इस अनुमान के खंडन के लिए आगे मंत्रा ही बोलना चाहते हैं भाष्य में अवतरण भाष्य एक सर्वात्म सर्वरूप कहा आपने ये दो मंत्रों से आत्मा एक ही आत्मा सर्वरूप है कहा अग्नि का दृष्टान्त और वायु का दो दृष्टांत देकर के आत्मा को सर्वरूप सिद्ध किया आत्मा एक ही है उपाधि के कारण से अनेक रूप में बाजता है आत्मा एक ही है ऐसा आपने कहा यदि ऐसा मानेंगे तो आपत्ति आएगी ये पूर्ववादी द्वैतवादी बोलते हैं एकस्य सर्वात्म एक ही को सर्वरूप मानने पर आत्मा को एक मानना और सर्वरूप मानना स्थिति में क्या होगा संसार से दुखित्व संसार धर्म जो दुखित्व धर्म आत्मा में ही रहेगा परस्यास किसको होगा परस परमात्मा क्यों तत्व वो दुखित्व धर्म परमात्मा क्या तद प्राप्तम दुखित्व धर्म परमात्मा में ही प्राप्त होगा क्योंकि वही सब कुछ है तो दुखित्व तो उसी में रहेगा दुख उसी में रहेगा ये अत इदम उच्चते ऐसे प्रश्न आने पर ये आगे के मंत्र के द्वारा उत्तर दिया जाता है कहा जाता है कहा उत्तर देते हैं सुंदर उत्तर देते हैं मंत्र सूर्यो यथा सर्वलोकस्य लिप्यते चाक्षुषर्बा्य दोषा सूर्यो यथा सर्वलोकस्य सूर्यकक्षु ते चाक्षुषर्बा दो सूर्य को दृष्टान्त दिया सूर्य को सबका चक्षु माना जाता है चक्षुर तम पुरुषा शुक्रमत इत्यादि हम मंत्र में बोलते हैं सबके चक्षु है, आँख है। क्यों सूर्य के प्रकाश के बिना आपके यहां काम नहीं कर सकते कोई वस्तु हो प्रकाश न हो तो दिखाई पड़ेगा तो सूर्य चक्षु है सूर्य यथा सर्वलोक से चक्षु संपूर्ण प्राणियों का चक्षु है सूर्य आठ है क्योंकि सूर्य माने प्रकाश पुंज को सूर्य बोलते हैं प्रकाश के बिना कोई भी आपके यहां काम नहीं कर किसी भी काम नहीं कर सकते प्रकाश चाहिए प्रकाश के सहारे से ही आप देखते हैं आपकी आंख देख रही है प्रकाश है इसलिए देखती है सूर्य को चक्षु कहा है सूर्य यथा सर्वलोक चक्षु संपूर्ण प्राणियों के चक्षु होता हुआ भी सूर्य आंख होता हुआ भी नलिप्यते शरीर बाह्य दो चक्षु जन्य जो दोष है माने सूर्य के किरण लाने कहा, कहा पड़ जाते हैं किंतु उस दोषों से लिप्त तो होता कि नहीं होता, नहीं होता चक्षु आध्यात्मिक जो दोष है उससे लिप्त नहीं होता नलिप्यते चाक्षुपा दोष है चक्षु संबंधी दोष को चाक्षुषा कहा जाएगा अण प्रत्यय लगाकर बोला है चक्षु संबंधी जो दोष है वो दोषो से लिप्त नहीं होता सूर्य ठीक इसी प्रकार एकस तथा सर्वभूत अंतरात्मा संपूर्ण प्राणियों के जो आत्मा अंतरात्मा होता वो हो वाह्य आत्मा न लिप्यते दुखी बाह्य संसारी दुखों से लिप्त नहीं होता वो बाह्य है संसारी दुख वहां सकता है संसार कल्पित है दुख जो है भ्रमजनित है तो भ्रमजनित दोष से अधिष्ठान दूषित नहीं होता रज्जु में जितना बड़ा आप के की सर्प के कल्पना करें रज्जु क्या उत्तर से दूषित होगी मरुभूमि में कितने भी भारी जल की कल्पना करें मरुभमि गीली हो जाएगी मैं कल्पित पदार्थों का दोष जो होगा वो दोष अधिष्ठान में छू नहीं सकता अधिष्ठान नहीं कर सकता है। बोलना है। सूर्य यथा चक्षुषा आलोकन उपकार सूर्य को चक्षु क्यों कहते हैं चक्षु का उपकार होता है किसके द्वारा प्रकाश के द्वारा आलोकन उपकार कर्बन चक चक्षुषा उपकार कुर आंख का उपकार करता हुआ सूर्य को आख बोलते हैं चक्षु बोलते हैं कहा सूर्य जिस प्रकार सूर्य होता है चक्षु तो नहीं ये चक्षु का उपकारक है उपकार चक्षुषा आलोकन उपकार चक्षु को उपकार करता है किसके माध्यम से अपने प्रकाश के माध्यम से आलोक के माध्यम से उपकार करता हुआ मूत्र पुरुषादी अशुची प्रकाश है सबको प्रकाश करता है वो मूत्र तटिपिशादी को भी प्रकाश करता है प्रकाशन है ना उसको देखने वाला जो व्यक्ति होगा सर्वलोक माने उसको देखने वाला है होता हुआ भी संपूर्ण प्राणियों के चक्षु होता हुआ भी, नाक्षुष बाह्य दोष चाक्षुस दोष चक्षुजन्य दोष से लिप्त नहीं होता है चाक्षु आदि दर्शन निमित्त आध्यात्मिक आप चक्षु संबंधित जो दोष है माने आध्यात्मिक दोष अशुचि आदि दोष तो उस दोष आध्यात्मिक दोष ताप दोष के द्वारा बाह्य ही चा बाह्य असुचि आदि संसार दोष है आध्यात्मिक दोष इंद्रियगत इंद्रिय का दोष अथवा विषयों का दोष बाह्य दोष दोनों दोषों से लिप्त होता है एक असम तथा सर्वभूतांतरात्मा इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के आत्मा एक ही होता हुआ सूर्य के समान एक ही होता हुआ न लिप्यते लोक दुखी लोक दुखों से बाहर है माने ये दुख भी कल्पना है जीवों की कल्पना है दुखी की भी कल्पना करते हैं तो ये इससे बाहर होता है माने कल्पित पदार्थों के गुण धर्म जो भी होते हैं गुण दोष जो भी होते हैं अधिष्ठान में स्पर्श नहीं कर अधिष्ठान में उसका स्पर्श नहीं होता आत्मा में सारा कल्पित है ये दुख भी कल्पित है संसारित्व तो भी कल्पित है सब कल्पित है तो ये बा, बाहर होता है ऐसा कहा लोग को ही अविद्य स्वात्मा अद्यस्तया काम कर्म उद्भवम सुखम दुखम अनुभवते कहते लोग माने जो संसारी अवस्था में उपाधि अवस्था में जो होते हैं लोग उपाधि अवस्था में जब तक है तब तक लोक शब्द कहा जाएगा मानी जीव कहेंगे जिसको लोगों ही अविद्या अज्ञान के कारण से अविद्या स्वात्म ने अध्यस्तार अपने में ही आरोपित जो है सुख दुखादि अपने में आरोपित है अविद्या के कारण अज्ञान के कारण अपने को पहचाना नहीं इसी सुख दुखादि का आरोप करके स्वात्म ने अध्यस्त काम कर्म उद्भवम दुखम अनुभवती काम और कर्म से उत्पन्न होने वाला माना अविद्या अज्ञान है तो विषयों की इच्छा काम और इच्छा होने पर उसके अनुकूल कर्म अविद्या काम कर्म ही संसार का स्वरूप है अविद्या वन से इच्छा इच्छा हो इच्छा होगी होगी विषय की की अनुकूल कर्म करेगा इससे उत्पन्न होता है दुख कोई भी कर्म करे आखिर में दुखी मिलना है दुखम अनुभवती है, दुख काम है। तो ऐसा दुख का करता है न तो सा परमार्थ ऐसा वास्तव अविद्या सा अविद्या आत्मा में वास्तव में है ही नहीं अविद्या हो तब तो अविद्या होने से विष्णु की इच्छा होगी विष्णों की इच्छा होने से कर्म करेगा वो अनुकूल कर्म होने से ये होगा दुख होगा किंतु वास्तव में सहा मनी अविद्या आत्मनी नास्ती अविद्या वास्तव में है ही नहीं आत्मा पर आत्मनि स्वात्म अपने शौ, शौ, अपने स्वरूप शौ, में वो अविद्या वास्तव में है ही नहीं यथा दृष्टान देते हैं यथा रज सु का उगनेशजत उदक बलानी ना रजु आदि नाम सो तो दोष रूपा शांति देखो जैसे रज्जु और सुक्ति का और भूमि और गगन चार दृष्टांत दे रहे हैं चार दृष्टांत है जैसे रस्सी में सर्प आगे दिखाया हुआ है रज्जु में जैसे सर्प देखना होता है सुक्ति में रजत देखना होता है और उषर भूमि में उदक जल दिखना होता है और गगन में मल नीला नीला दिखाई पड़ता है इन चार स्थानों पर ये चार वस्तु जो दिखाई देते हैं दिखाई पड़ते हैं रज्जु में सर्प और सु में रजत और उपभूमि में में उदक माने जल और गगन में बाल ये दिखाई पड़ते हैं न ना रज नाम सो तो दोष रूपाणी समी कहते हैं वो जो रज में इनके दोष रूप नहीं कहते हैं तो कल्पना किसी वास्तव में वहां पर यह है ही नहीं दोष है ही नहीं न में सर्प है तो है। ना उसका गुरु में जल है ना न सु है ना गगन में मल है ऐसा है। सांसारिक विपरीत बुद्धि, पहनते जो उसके संबंध में पड़ जाता है अविद्या के चक्कर में जो पड़ जाता है वो समसर्गिणी विपरीत बुद्धि जो संसर्ग पे पड़ गया उसको विपरीत बुद्धि पैदा कर देती अविद्या विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्ता विपरीत बुद्धि के अध्यास में वो दोष जैसे दिखाई पड़ते हैं में दोष वही रजिंद विपरीत अध्यासाई है मान इन दोषो वास्तव में ये दोष रजु आदि में है ही नहीं रजु में सर्पद दोष है ही नहीं न तोषाम तेसाने रजु आदि नाम जो चार दोष दिखाया है इनके द्वारा विपरीत वो है तब में, ही नहीं वास्तव में न तदा न तोष है थे, रज्जु तो आपने आरोप किया था उसे बाहर है विपरीत बुद्धि है वहाँ रसी तो रसी ही है सुखि तो सुक्ति ही है उस भूमि तो उस भूमि आकाश तो आकाश ये कहा से मला तथा उसी प्रकार आत्म सर्वोलोक इसी प्रकार आत्मा में अविद्या के कारण से कल्पना करता है लोग सुख दुखादि का कल्पना करता है कहा सर्वोलोक का? क्रिया कारक फलात्मक विज्ञान सर्पाधि स्थान एम विपरीतम क्रिया कारक फल को संसार कहते हैं कर्म करना तत्कारकों के द्वारा कर्म का निष्पादन करना क्रिया का कर, निष्पादन और फल क्रियाकार जो संसार है विज्ञान ये विज्ञान सर्पादी के विज्ञान है संसारी ज्ञान इसका विपरीतम अध्यक्ष आत्मा में इसका अध्यास करके लोग ऐसा आरोप करके तन जन्म मरण आदि दुखम अनुभव होती उसके विपरीत अध्यास करके फिर उसके निमित्त से होने वाले जन्म मरण आदि दुख का अनुभव करता है न तो आत्मा आत्मा में कुछ भी नहीं वास्तव में शुद्ध आत्मा में कुछ नहीं है सर्व सर्वलोका सन्न संपूर्ण लोक के स्वरूप होते हुए भी विपरीत अध्यारोपित लिप्यते न लिप्यते नकार पूर्वक है आत्मा संपूर्ण आरोप का अधिष्ठान होने पर भी किसी आरोपित पदार्थ से लिपायमान नहीं होता लोक दुखेला लोक के दुख से वो नहीं होता क्यों कुतः कैसे तह्य बाहर है वो रजवादिप विपरीत बुद्धि अत्यास बाह्य है रजवादी जो होते हैं विपरीत बुद्धि से अतिरिक्त है आप सर्प बुद्धि करते हैं सर्प बुद्धि फल आदि का आरोप करते हैं उससे आत्मा अलग ही है बस में संसर्ग ही नहीं है उसका कल्पना आपकी है का कल्पित पदार्थों के द्वारा अधिष्ठान दूषित नहीं होता ये बताया ठीक है ठीक कहते हैं स्वरूपे ब्रह्मा भ्रमा विषयत्व विपरीत बुद्धि अभ्यास रज्वादी नाम अविद्याम प्रतिबिंबता सिद्धांतुर अज्ञो भ्रांतो भावती देखो ये जो लोक-लोक शब्द -लोक का कहा भ्रांत है चेतन यह जो भ्रांत बना हुआ है अविद्याम प्रतिबिंबता जिसको जीव शब्द से बोलते हैं अविद्या में प्रतिबिंबित जो चेतन है अविद्यायां प्रतिबिंबित चिधातु चेतन जो अविद्या में बिंब में प्रतिबिंबित चेतन है अविद्या में प्रतिबिंब हुआ पड़ा हुआ चेतन वही अज्ञानी होता है वही भ्रांत होता है वही है भ्रांत भ्रांत काम आदि दोष प्रयुक्त कर्म कुरु और जो भ्रांत होगा वो इच्छा आदि दोष युक्त प्रयुक्त है प्रेरित प्रे होता है इच्छा है विषय की इच्छा होती है अविद्या विशिष्ट हो गया है भ्रांत हो गया वो विश्व की इच्छा करेगा भ्रांत काम आदि दोष प्रयुक्त काम आदि इच्छा आदि दोष से युक्त होकर के प्रेरित होकर कर्म ततत कर्म करने लग जाता है तिमितम तं से दुखम स्वात्मनि अध्यक्ष कर्म का फल दुख होता है जब कर्म करेगा तो उस कर्म निमित्तक दुख अपने आत्मा में आरोप करता है मैं दुखी हूं ऐसा बोलता है ऐसा करता है। परमात्मा तो जो परमात्मा है वास्तव में जहां अविद्या नहीं है जो वेदांत का प्रतिपाद्य आत्मा है वह आत्मा तो निर्विद्यवाद निर्गता अविद्या अविद्या रहित होने से अविद्या नहीं है परमात्मा निर्विद्यवाद तो निर्गत हो गई अविद्या वहां अविद्या का नाम निशान इसलिए दुख साधन सुन्यत्व दुख साधन नहीं है दुख साधन क्या थे कामादि प्रयुक्त जो कर्म करता था दुख के साधन कर्म था कर्म क्यों करता था इच्छा से प्रेरित तो होकर करता था इच्छा क्यों होती थी अविद्या के कारण से परमात्मा अविद्या नहीं है तो कोई किसी की इच्छा नहीं होगी उसको इच्छा नहीं होगी तो कर्म नहीं करेगा कर्म नहीं करेगा तो दुख भी नहीं होगा परमात्मा तो निर्विद्य तो निर्विद्य पे, पे बहुपुरी समास निर्गता अविद्या चले गए अविद्या जिसे उसको निर्विद्य कहा है क्योंकि प्रादिप्यो धातु चाच्यवाद स्वतःपत्र ऐसा भारतीय समास कर देगा परमात्मा तो निर्विद्यवाद दुख साधन शून्यवाद दुख के साधन नहीं रहा अविद्या होने से दुख का साधन मुख्य अविद्या अविद्या होने से विषम की इच्छा विषम की इच्छा से कर्म कर्म से दुख ये था अविद्या ही नहीं रही तो इच्छा नहीं इच्छा नहीं तो कर्म नहीं कर्म नहीं तो दुख नहीं निर्विधा न दुखी इसलिए दुखी नहीं तत्व न प्रयोजको हेतु इसलिए प्रयोजक अनुकूल तर्क सुन्य हेतु तुम्हारा हेतु क्या हेतु था पूर्वाधि ने अनुमान किया था परमात्मा दुखी दुखी दुख दुखी दुखा भिन्न लोक वक्त ये जो अनुमान दिया था टीका के शुरू में वो अनुमान में अनुकूल तर्क सुन्य हेतु है तुम्हारा माने हेतु रास्तु साध्यम वास्तु ऐसा तो ये बोलने पर तुम दुखी सिद्ध नहीं कर पाओगे दुखा भिन्न परमात्मा सर्वरूप है तो दुख से अभिन्न भी है वो हेतु हो किंतु तो साथे सा दुखी रहो क्या तर्क दोगे धूमो वस्तु बंडीर ऐसे कोई बोलेगा तो क्या तर्क देना पड़ेगा यदि बंडीर न सत धूमो भी न अनुकूल तर्क देना होगा क्यों धूमस बनी जन्यवात अनुकूल तर्क देना होता है इसी प्रकार यहाँ पर ये दुखा भिन्न दुख और दुखितम वास्तु क्या उत्तर देंगे कोई दुख उत्तर नहीं दे पाएंगे ये कहा इसलिए पूर्वादि का अनुमान आवास है परमात्मा दुखी दुखित दुखा विन्न जो आवास है ये सिद्ध होता है ये कहा इसलिए कहा लोक वो ही कहा लोक माने क्या है जो अविद्या के चक्कर में पड़ने वाला अहंकार के लिए लेकर के स्थूल शरीर तक पुंज को लोक लोक सब्दसिया कहा जाता है अहंकार से लेकर पूरे शरीर तक पूरा पुंज को लोक शब्द से कहा जाता है ये जो लोक है लोक वही अविद्या लोक क्या करता है अविद्या के कारण अपने में जो अत्यस्त अविद्या है अत्यस्तया काम कर्म उद्भवम दुखम अनुभवती काम कर्म इच्छा अविद्या से इच्छा इच्छा से कर्म उससे उत्पन्न जो दुख का अनुभव करता है ये कहा था न तो स परमाथत स्वात्म वास्तव में अविद्या परमात्मा में अविद्या है ही नहीं नहीं तो काम इच्छा होगी इच्छा नहीं हो कर्म नहीं करेगा कर्म नहीं करेगा तो दुख भी नहीं होगा ये ठीक है स्वरूपेण भ्रमा विषयत्व विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यम रज्वादीना तथा चैतन्य उपाधिस्वरूपेण अध्यासाश्रय्वी निरूपाधिक बिंब कल्प ब्रह्म रूपेण अध्यास न दुखित यानी देखो स्वरूपेण भ्रमा परमात्मा में स्वरूपतः ब्रह्म का विषय पर तो तो नहीं है परमात्मा जो ब्रह्म है परमात्मा का विषय नहीं कर सकता क्यों ब्रह्म होता है अविद्या के कारण परमात्मा में अविद्या नहीं है स्वरूपेण ब्रमा विषयत्व स्वरूप का विषय है परमात्मा विपरीत बुद्धि अध्यासवाह्य विपरीत बुद्धि का अध्यास था बाहर है परमात्मा विपरीत बुद्धि हो नहीं सकती हो सकता रज्वादी राम। रज्वादी में ऐसे दिखाई दिया है स्वरूपता रज्जु के स्वरूप भ्रम का विषय नहीं बनता वास्तव स्वरूप होगा विपरीत बुद्धि के अध्यास से बाहर है रज्जु ठीक इसी प्रकार का था चैतन्य स्वरूप उपाधि स्वरूप अध्यास भी अध्यास का आश्रय होने पर भी रज्जु में आप अध्यास करते हैं सर्प का अध्यास करते हैं करने पर भी रज्जु बाहर है सर्प से बाहरी ही होती है ठीक इसी प्रकार चैतन्य से उच्च चेतन आत्मा उसमें भी उपाधि स्वरूपेण, उपाधि को तरफ से देख करके अध्यास का आश्रय मानने पर भी मानने पर भी निरुपाधि का विकल्प बिंबकल्प रूपेण चैतन्य स्वरूप से लिया मानी जीवत्व उपाधि का आश्रय मानने पर भी निरुपाधिक जो बिंब स्वरूप देखेंगे प्रतिबिंब को लेकर ने बिंब को जब देखने निरुपाधिक जो बिंब स्वरूप परमात्मा को देखने पर उस रूप से देखने पर अध्यास अध्यास का आश्रय नहीं होता वो इसलिए न इसलिए परमात्मा में दुखित्व प्राप्ति नहीं है यह सिद्ध ये कहा चक्र के आगे बोलते भाष्य परोत्कर्ष दर्शनम पारतंत्र स्वच्छ हीन दुख कारण प्रसिद्धम कहते देखो दुख का कारण दो बातें हैं, दूसरे की उन्नति को देखकर के दुख होता है अपने को हीन छोटा देखने पर दुख होता है ये दुख का कारण यही है, दूसरे की उन्नति देखकर दुख होता है, अथवा अपने को छोटा समझने पर दुख होता है किंतु परमात्मा में ये दोनों चीज आत्मा में नहीं है इसलिए दुखी होना संभव नहीं ये बोलना चाहते परोत्कर्ष दर्शन हम एक तो परोत्कर्ष दर्शन दूसरे के उत्कर्ष दर्शन दुख का कारण है दूसरा च था दूसरे के अधीन होना भी दुख का कारण है दूसरे के अधीन व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता और स्वच्छहीनत्व अपने को छोटा समझना ये भी दुख का कारण है ये कारण होते हैं दुख का दुख का कारण हम ये प्रसिद्ध है तीन बातें हैं दुख के कारण के लिए प्रसिद्धि है परोत्कर्ष दर्शन पारतंत्र और अपने को स्वच्छहीन केन्दु तद अभा उस आत्मा में तीनों नहीं है तद परमात्मा न तो परमात्मा से बढ़कर कोई हो जो तो दुष्कर् उत्कर्ष दिखाई पड़े न वो पराधीन परतंत्र हो न वो हीन हो ऐसा न हो तद न परमात्मा दुखी इसलिए परमात्मा दुखी नहीं तथा तत्प्राप्ति पर पुरुषार्थ हो सकती इसलिए परमात्मा के प्राप्ति परम पुरुषार्थ जो चरम पुरुषार्थ है कार्य काम मोक्ष में मोक्षरूप पुरुषार्थ वही है परमात्मा की प्राप्ति ही धर्मार्थ काम मोक्ष से मुख्य पुरुषार्थ वही है पर पुरुषार्थ वही है चाहते हैं किंच गर्व बोलना चाहते हैं मंत्र है एक बशी सर्वभूता एक बहुधा करोती पश्यन्ति श्य धीर तेषा सुखम शाश्वत नेतरेशशीता एकं रूपं कौती आत्मस्तम ये पश्चिम धीरा सुखम शास्व नेतरेश परमात्मा का स्वरूप ऐसा है एको बसी एक है स्वतंत्र है बसी माने स्वतंत्र वो तो परमात्मा स्वतंत्र है आत्मा स्वतंत्र है एको बसी एक है और बसी स्वतंत्र है सर्व भूतांतरात्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाला जो आत्मा है वो एक है और स्वतंत्र है परतंत्र नहीं है एकम रूपम बहुधाया कर होती रूप एक है किंतु तो अनेक बना देता है जैसे रज्जु एक होती है अनेक रूप बना लेती है सर्व रूप जलधारा रूप माला रूप उचित्र रूप लाठी रूप बहुत कुछ बना देता है ठीक इस प्रकार यहाँ भी आत्मा एक है मनुष्य आदि पशु पक्षी आदि नाना रूप बनाया हुआ है कल्पना तो कल्पना है एक तो वास्तविक है एकम बहुदा करो एक ही रूप होता हुआ जो बहुत बना देता अपने को हम बहुत है को हम ऐसा श्रुति है मैं एक हूं अनेक बजाऊ ऐसा जैसे बिटि एक ही है किंतु तो अनेक बन जाना है अनेक रूप में दिखाई पड़ना वैसे आत्मा एक ही है अनेक रूप दिखाई दे रहा जो इतना ऐसा है एकम रूप हम बहुत एक ही रूप है अनेक रूप बनाता है जो जो आत्मा ऐसा है तम आत्मस्तम उसको बाहर मत समझना वो मैंने आत्मा मानी बुद्धि यहाँ बुद्धि वृत्ति में उपलब्धि होनी आत्मा की कभी भी अहम ब्रह्माष्टमी आपको ज्ञान होना होगा मैं मनुष्य नहीं हूं अभी जैसे मैं मनुष्य हूं ये कहाँ बना हुआ है बुद्धि में वृत्ति बनी हुई है इस प्रकार में सच्चिदान आत्मा हूं यह भी बुद्धि में वृत्ति बनना है इसलिए तम आत्मा स्तम मानी आत्मा बुद्धि में स्थित है जो आत्मा या आत्मा शब्द का अर्थ बुद्धि तम आत्मस्थम उस आत्मा में स्थित माने बुद्धि में स्थित जो आत्मा है ये अनुपश्यंति धीरा ये धीरा अनुप्यंती जो धीर पुरुष माने विवेकी पुरुष अनुपस्ंती श्रुति और आचार्य के उपदेश के पश्चात देखते हैं उस आत्मा को देखना माना समझना समझते हैं अपने आप नहीं अटकल से रहे ये अनुपश्चं धीरा धीरा ये अनुपश्चंधी का श्रुति अनुकूल बताने वाले आचार्य की बाणी से जो समझते हैं ऐसे धीर पुरुष होंगे वो तेरसम सुखम शाश्वतम तेरसाम उन्हीं का जो आत्म सुख कहते हैं शाश्वत सुख वैश्विक सुख तो क्षणिक सुख है चार घंटा लगा के भोजल पर आएंगे युवा के गले से नीचे जाते जाते समाप्त हो गया ऐसी चीज है वैश्विक सुख क्षणिक होते हैं कि आत्म सुख शाश्वत होता है निरंतर स्थायी सुख आत्म ही है मारे के बिना भी सुख होता है, अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं कहा करते हैं सुसुप्ति में करते हैं विषय के बिना सुख नहीं होता ऐसी बात नहीं है सुसुप्ति में हमारे पास कोई विषय नहीं है विषय को जानने के साधन भी नहीं है विषय भी नहीं है कोई वस्तु नहीं होता हमारे पास फिर भी जब उठते हैं तो क्या कितना आनंद मिलता है जब उठते हैं तो बोलते हैं सुखम हम अस्वापम्मा शब्द हम बोलते हैं कैसा रहा आराम से सोया कुछ भी नहीं जाना ऐसे शब्द बोलते हैं माने निर्भिषय सुख है आत्मा का एक झलक दिखाई पड़ता है इस सुख में यहाँ ही जो आत्मा की चर्चा है वो तो उसके ऊपर की चर्चा तुरी अवस्था की चर्चा है वहां अज्ञान है अज्ञान भी हो तो वो रूप है तो जो लोग ऐसा समझते हैं वैसे आत्मा को समझते हैं तम आत्मस्तम ये अनुपस्थितिरा वो बुद्धि वृत्ति में पाएंगे जब भी आप पाएंगे आत्मा को बुद्धि वृत्ति में पाना जैसे अभी आप आ रखे हैं मनुष्य वृत्ति बुद्धि में हो रहे मैं मनुष्य हूं कितने दिनों से आपको समझाया जा रहा है वेदांत तो बोल रहा है तो मनुष्य नहीं है कि नहीं अभी हिम्मत नहीं हम मनुष्य न जदैव बोलने की हिम्मत नहीं अभी आपको मैं मनुष्य हूं ये बुद्धिवृत्ति में है आपने मान लिया है ठीक इसी प्रकार जब बुद्धि में योग बन जाएगा वही सचिदा ऐसा उस युगम आत्मस्तम आत्मस्थम बुद्धिस्तम बुद्धि प्रतिस्तम बुद्धि में रहने वाला ये अनुपचंद धीरा आत्मा को जो जानते हैं धीर पुरुष जानते हैं तेम सुखम उन्हीं को उन धीर पुरुषों को ही विवेकी को ही सुख होता है शाश्वतम सुखम शाश्वत सुख मुझे मिलता है न इतर अन्य को शाश्वत सुख नहीं मिलेगा क्षणिक सुख वैश्विक सुख तो हो सकता है वो शाश्वत सुख नहीं मिलने वाला है करके कहा सही परमेश्वर सर्वगत है।, परमे है उसका अभाव कहीं भी नहीं है। आत्मा का अभाव कहीं भी नहीं है हम लोग उपाधि को हटा करके देखेंगे तो हम सर्वत्र व्याप्ति पाए जाएंगे उपाधि के कारण से ही हम भिन्न भिन्न दिखाई पड़ रहे हैं जैसे अग्नि का दृष्टान्त दिया था वायु का दृष्टान दिया था अग्नि को जब तब तक उपाधि को हटा देना सारे ईंधन रहित करना तो अग्नि भेद कर नहीं तो उपलब्धि उपाधि में आरूढ़ होकर ही होना अग्नि है किन्तु तो स्वतः उपलब्धि नहीं उपाधि में आरूढ़ होकर ही होना है इसी प्रकार आत्मा की उपलब्धि बुद्धिवृत्ति रूपी उपाधि में उपलब्धि होगी अहम ब्रह्माष्ट जो निर्विकार है तो और निरवय है तो उसको बुद्धि नहीं पाया जाना है किंचकर सही परमेश्वर परमेश्वर कैसा है सर्वगत है सर्वगत है व्यापक है जैसे आकाश है आकाश से भी और व्यापक है वो एक दृष्टांत के लिए आकाश कहा गया क्यों आकाश कार्य है तस्मात आ तस्मात आप होना आकाश है संभुता परिषद में पढ़ते हैं तो आकाश पैदा हुआ कार्य के अपेक्षा कारण व्यापक होता है और व्यापक है क्यों दृष्टांत देना हो तो लोग में आकाश से बड़ा कोई नहीं है उसी को देना पड़ता है सर्वगत है सर्वगत है आकाश के समान है स्वतंत्र है और आत्मा स्वतंत्र है देखो हम स्वतंत्र है शरीर पर परतंत्र हम चाहे इसको जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं किन्तु हम अपने अज्ञान के महिमा से हम परतंत्र होकर के चल रहे हैं स्वतंत्र हम है किंतु तो हम पराधीन होके चले अज्ञान की माही मै सही परमेश्वर सर्वगथा स्वतंत्र सर्वगत है और स्वतंत्र भी है परमेश्वर को एक और एक ही है एक का शब्द बार बार है श्रुति में फिर भी द्वैतवादियों के दिमाग में बातें बैठती नहीं है शिवम शांतम अद्वैत शब्द से कहा है एक शब्द कई बार है यही अग्नि रथई को वायु रथई को है? अभी अभी एको पसी एक शब्द नजार कितने बार है सदैव सोमित मध्यवादी कितने बार एक शब्द आता है सही परमेश्वर सर्वग स्वतंत्र एक न तत्समोह अव्यधिको व अन्य अस्थित उसके समान भी कोई नहीं है उससे बढ़कर भी कोई नहीं है तत्समोह भी नास्ती अभ्यधिको भी उस, आत्मा के समान भी कोई नहीं है और आत्मा से बढ़कर भी कोई नहीं परमात्मा प्रभाव ऐसा सर्वस्य सर्वस्वी अश्य जगत बस बसे बर्तते ये संपूर्ण जगत जिसके अधीन होता है उसको बसी कहा जाता है संपूर्ण जगत उसी का अधीन है देखो रज्जु के अधीन सापादी है सांपादी के सर्पादी के अधीन रज्जु नहीं है रज्जु है तो सर्पादी दिखता है और सर्पादी होने से रज्जु की बात नहीं है ज्जु होने से दिख रहा है रज्जु के अधीन है तो नहीं दिख पाए। अगर न हो तो आभूषण दिखाई नहीं पड़ेंगे के अधीन है आभूषण आदि ऐसे ही बसी है संपूर्ण जगत उसी के बस में माने सारा जगत कल्पित है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान के अधीन होता है यही कहना चाहते है आत्मा में कल्पित है क्यों कल्पित है देखो जब हम एक सामान्य अनुभव करते हैं जब सुसुप्त में जाते हैं तो जगत होता है कि नहीं होता है कोई जगत नहीं है जगत भी नहीं जगत के देखने सुनने के सागर में इंद्रिया भी नहीं कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी नहीं जगते हैं तो आ जाता है तो कहां से आया कुछ था ही नहीं फिर कर... एक क्षण पहले कुछ नहीं था एक क्षण बाद कहां से आया कल्पना हुई और क्या हुआ आत्मा में कल्पित है जैसे कल्पना जैसे रहस्य में सर्प की कल्पना वैसे हम जगत की कल्पना करते हैं सही परमेश्वर है सर्वगतः स्वतंत्र हो, एक होता हुआ न तब समोह गोवा अन्य उसके समान भी कोई नहीं है उससे बढ़कर भी कोई नहीं है ऐसा बसी मारे सर्वम ही अश्य जगत बसे सर्वम जगत ही सर्वम जगत अश्य बसे इसी के बस में है अधीन में है इसलिए इसको बसी कहा कु कैसे है सर्वभूतांतरात्मा सम्पूर्ण भूतों के स्वरूप है वो कल्पित पदार्थों का स्वरूप अधिष्ठान होता है हमेशा ये ध्यान रखना है मिट्टी के जितने भी पात्र बने उनका स्वरूप मिट्टी ही वृत्ति का ही स्वरूप है उसका है। से जितने भी बनाएंगे उनका स्वरूप सुवर्ण ही है कोई भी आभूषण को सुवर्ण ही रूप देखता है विचारक व्यक्ति सुवर्ण दिखाई पड़ता है उसको आभूषण नहीं दिखाई देता जितने औजार बनते हैं वो लोहा होता है उसके स्वरूप लोहा लोहा में कल्पित है ठीक इस प्रकार संपूर्ण जगत आत्मा में कल्पित है सर्वभूतांतरात्मा का एकम ये सदा एक रस आत्मा विशुद्ध विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपी अशुद्धि उपाधि भेदवशन बहुधा अनेक प्रकार यह करोति अपने रूप को बहुत प्रकार लेता है जो कहा एकम रूपम बहुधा यह करोती एक सदिप्रा बहुधा बदलती ऐसा ज्ञाता है एकम रूपम बहुधा करते करते हैं <गणस्यावी> देखो एकम एवं सदा एक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम है अपना स्वरूप कैसा है हमेशा एक रस है कभी घटने वाला नहीं बढ़ने वाला नहीं बिगड़ने वाला नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा एक रस हमेशा एक स्थिति में रहने वाला अपना समान आत्मा है विशुद्ध विज्ञान रूपम आत्मा का स्वरूप विज्ञान स्वरूप है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान ब्रह्म पैतृप निश्वान विज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है ही आत्मा की चर्चा उठाई हुई है विज्ञान स्वरूप है नाम और उसकी आकृति रूप मानी आकृति ये, तो ये दोनों उपाधि की वश्य बहुधा अनेक प्रकार इनके कारण से अनेक प्रकार दिख रहा है ये भिन्न ये भिन्न ये भिन्न नाम रूप उपाधि के कारण बहुदा बना दिया अनेक बना दिया अपना रूप अनेक बना दिया जैसे सोने को कई नाम दे देते हैं आ, कुंडल बोलेंगे कबज बोलेंगे मुकुट बोलेंगे, न जाने क्या क्या बोलेंगे नाम दिया, आकृति अलग अलग हो गई इसके द्वारा सोना अनेक हो गया ऐसा मान्यता होती है किंतु तो सोना वास्तव में एक ही है वैसे आत्मा भी एक ही है ये ही जो नाम और रूप तत्व एक एक पिंड का एक एक नाम है और इसे अपने अपनी आकृति है ने चौरासी लाघने आकृतियां हैं इन आकृतियों को और नाम के कारण से आत्मा अनेक दिखाई देता है एक अनेक प्रकार करो वही करता है अधिष्ठान ही तो कल्पित पदार्थ को तो जन्म देगा कल्पित अधिष्ठान में तो कल्पित पदार्थ कैसे दिखाई पड़ेंगे वही बनाता है एक कहा स्वात्म सत्ता मात्र अचिंत शक्ति वो बनाता है उसके लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है बिना साधन बना देता है परिणाम बाद में तो साधन की जरूरत होगी किंतु विवर्त में साधन की आवश्यकता नहीं है क्यों नहीं है होना कुछ नहीं केवल बुद्धि आपकी बुद्धि दिखना है बदल जाना। तो, बदलना तो है स्वात्म सत्ता मात्र न अपने अस्तित्व मात्र से ही नाना बना देता है स्वात्म सत्ता मात्र ना अपने स्वरूप की सत्ता अधिक सत्ता मात्र से ही अधिक बना देता अचिंत शक्तित्व शक्तिमत्व अचंत शक्ति है परमात्मा में माने जो चिंतन करने से मुश्किल है कार्य से अनुभव होता है ऐसी शक्ति वाला है, परमात्मा है इसलिए आप तम आत्मस्तम यह अनुपस्थित धीरा कार आत्मा में मैंने स्व शरीर हृदयाकार से बुद्ध हो अपने शरीर के भीतर ही देखना है परमात्मा को परमात्मा ढूंढने के लिए बाहर को मिलने वाला है स्व so, शरीर के भीतर में जो हृदय के भीतर आकाश है आकाश हृदया है हृदय के भीतर में आकाश उस आकाश में हमारा हमारी बुद्धि रहती है उस बुद्धि में उपलब्धि होता है इसलिए आकाश होता है हृदय हृदय आकाश, आकाश करके बोला जाता है वास्तव में बुद्धि है वहां एक कहते हैं स्थित बुद्धि में स्थित स्व शरीर हृदया काश है बुद्ध अपने अपने शरीर के भीतर में जो हृदयाकाश है उसमें रहने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि में या आत्म शब्दा करता बुद्धि आत्मस्थम में जो आत्म शब्दा है बुद्धि में चैतन्य का ऋण अभिव्यक्त अभिव्यक्तम चैतन्य के रूप से अभिव्यक्त होता है जो बुद्धि वृत्ति में चेतन रूप से पाया जाता है जो आत्मस्तम का इतना नहीं शरीर से आधार तुम आत्मा का आधार शरीर होगा यह पद समझ रहा भ करके कहीं शरीर के भीतर आत्मा है जैसे किसी पात्र में तेल रखा हुआ है घी रखा हुआ है पात्र आधार होगा और घी आदि आधे होंगे ऐसा आत्मा में समझना बुद्धि वृत्ति में उपलब्धि होने के कारण शरीर के भीतर कहा गया वास्तव में वो तो सर्व्यापक है तब आत्मस्तम यही कहते हैं नहीं शरीर से आधार आत्मा शरीर आत्मा का आधार नहीं बन सकता मत समझ रहा कि शरीर के भीतर आत्मा बार भी है गृह आधार होता है ऐसा नहीं समझ रहा घट में जल रहता है घट जल का आधार होता है आत्मा का आधार शरीर है ऐसा मत समझ रहा वो तो शरीर के भीतर में बुद्धि है उस बुद्धि वृत्ति में आत्मा की उपलब्धि होती है चैतन्य रूप से भाषता है इसलिए उसको ये तम आत्मस्तम इत्यादि करके बुद्धि प्रति में करके शरीर के भीतर दिखाया वास्तव में शरीर के भीतर गाना बनता नहीं आत्मा को यह कहा समय हो गया है यही रखेंगे फिर आगे आदि ओम तमस्तु सह सह कर